नमो नमः मन्त्रपाठः ओम् सह्नावतु सह्नो भुनक्तु सह वीर्यम् कर्वा वहै हेजस्विनावधीतमस्तु मावे है ओम शांति शांति, शांति, शांति हा जी कल के प्रसंग में हमने एवं व्याख्या वृत्ति पढ़ प्रभेदं अष्ट प्रभेदर्णकूल तत्क उतम अवर्ण अरस्व दीर्घ क्लतत्वाच त्रैश्वोपन च आनुनासीक्य भेदाच अष्टादात्मक अकार है जिसमें तीन मात्रा जोड़ना है तो तीन मात्रा जोड़ते ही प्लुत हो जाए उसका नाम है प्लुत अरस्व दीर्घ और प्लुथ तो ये तीन हो गए अब इन तीनों के आगे तीन और रखिएगा अरस्व दीर्घ प्लुथ उनके ऊपर चंद्रबिंदी लगाइएगा जिसको हम आनुनासिक कहते हैं अरस्व अकार बिना चंद्रबिंदी के और एक चंद्रबिंदुदी वाला यानी एक अनुनासिक युक्त है एक अनुनासिक रहित है तो जो अनुनासिक रहित है उसको हम कहते हैं निरनुनासिक यानी जिसमें अनुनासिक चिन्ह नहीं है तो निरुनासिक अवर्ण सानुनासिक अवर्ण ये अरस हो गया निरनुनासिक आवर्ण सानुनासिक आवर्ण दीर्घ हो गया और निरुनासिक आ और सानुनासिक आ ये हो गया प्लुत अब ये ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से ऐसा ही लिख दीजिएगा दूसरा क्रम अवर्ण अरस्व निरनासिक अवर्ण अरस्व सानुनासिक आपको लिखना है तो आपको तभी समझ में आएगा दीर्घ अवर्ण निरन्सिक दीर्घ अवर्ण सानुनासिक प्लुत अवर्ण निरन्नासिक प्लुत अवर्ण सान्नासिक अब इन सबके नीचे है, आड़ी रेखा खींचेगा इन सबके अभी जो मैंने बताया दोबारा जो बताया पहले वाले में कुछ नहीं लिखना है पहले वाले छह हैं आपके सामने अभी जो छह बताया आपको इन छह के नीचे आ के आगे जो है उनके नीचे रेखा खा हा हा लिखनी येखी कि सिन्दी है जिनके उपर, जिनके वो का पे टेबल बनाया, बनाया? आ, ये जो बना हा पे था न स्क्रीन पे जो, जो, अच्छा मैं देखता एक अस्ति स्क्रीन पे कल वाला वा स्क्रीन लिखा है ना वो तो नो बिंदी बिन्दी लगा ए पता अहो मिख लि हा अनुदा मैंने लिख जी, मैंने लिख लिया अनुदात के जो जो अभी जो जो मैंने उनके लि हा जि अस् और लिखिगा लिख हा जी अ हाँ उ, उनके ऊपर खड़ी रेखा लिखना है अभी जो खड़ी रेखा हाँ जी उनके ऊपर खड़ी रेखा लिखिए तो उनके साथ ये अनुनासिक चिन्ह भी आएगा या खाली स्वरित रेखा ही आएगी नहीं नहीं नहीं एक है निरन्सिक हाँ जी निर अनुनासिक तो बिना उसके हो गया नहीं नहीं, नहीं आप पहले लिखिएगा एक लिखिएगा एक, एक अवर्ण लिखिए निरन्नासिक दूसरा लिखिए शान हाँ जी अरसु। और दीर्घ में भी ऐसे लिखिएगा निरनासिक दीर्घ और शानुनासिक दीर्घ हां जी और प्लुत में लिखिएगा निरन्सिक प्लुत और शानुनासिक प्लुत्त हांजी लिख दिया हाँ जी अब इन छे के ऊपर खड़ी रेखा सबके ऊपर लिखी छह के ऊपर दे जी। लिख दिया। जी। अब देखिएगा पहले जो लिखा है निरन्नासिक सानुनासिक दिये निरन्नासिन सनुके इन जि के ऊपरी चिह्न न यानी रेखा न ये हा ये सम्यक् उदा उदािह्म दूसरे क्रम लिखा हैन निरनुनासिक हैन सानासिक है हा जी औ केचे आडीरेखा है हा जि इन्को केते अङ्गा अीसरे क्रम मे आने तीन निरुनासिक लिखा है और तीन साननासिक लिखा है हाँ जी इन छह के ऊपर खड़ी रेखा लिखी आपने हाँ जी ये सब छह के छे स्वरित कहलाते हैं हाँ जी तो खड़ी रेखा वाले स्वरित है छह के स्वरित है अंतर इतना है कि तीन निरन्सिक है तीन साननासिक समझ में आके और अनुदात में भी ऐसा ही छह के छह अनुदात है लेकिन तीन अनुदात वाले वर्ण निरन्नासिक है तीन अनुदात वाले वर्ण सानुनासिक है सानुनासिक है जी तो अब छह छह और छह अठारह हो गए अठारह हो गए हां जी इसका मूल है अवर्ण अकार हां जी ठीक है अब इस अकार में अठारह वर्ण हो गए अरस दीर्घ प्लुत सब मिलकर के 18, 18 ये कुटुंब है ये 18 एक ही कुटुंब के हैं इसको कहते हैं अवर्ण जाति इसको अगर एक ही एक ही नाम दो अवर्ण जाति कहेंगे यानी जाति का मतलब है आ, अकारत्व अकारपना अकारपना इन अट्ठारहों में है समझ में आ रहा है हां जी अकार पाना अठारह में है इसको कहेंगे अवर्ण जाति एक ही एक ही शब्द बोलिए अवर्ण जाति तो सारे अवर्ण अट्ठारह के अठारह ग्रहण हो जाएंगे उदाहरण के लिए आपके घर में दो दो दो छ दो, दो, दो छ और दो आपके घर में कितने हैं 14 है नहीं छह छह बारह हाँ चौदह लोग हैं आपके घर पे 14 हाँ जी हाँ चौदह अब एक और आए तो 15 हाँ जी नहीं पंद्रह में सोलह है 16 हो गए हाँ जी सोलह हो गए ना चौदह सोलह हो गया, गया आपके घर पे अब सोलह व्यक्ति को अब सोलह एक एक व्यक्ति तो सोलह हो गए और उन सबको में कहेंगे कपूर परिवार तो कपूर पर कहेंगे तो 16 व्यक्तियों का ग्रहण हो जाएगा अब कपूर पना सोलह व्यक्तियों के अंदर है हाँ जी ठीक है ऐसे ही अवर्ण अवर्ण जाति कहेंगे तो एक, एक, एक लिख करके अवर्ण जाति बोलिएगा तो अट्ठारह अट्ठारह ग्रहण हो जाएंगे और जाति को हटाइएगा केवल अ बोलिए तो केवल एक व्यक्ति का ग्रहण हो जाएगा और अगर आ बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति का ही ग्रहण होगा यानी दीर्घ व्यक्ति का ग्रहण होगा और आ ऐसा बोलेंगे तो वो प्लुत व्यक्ति का ग्रहण हो जाएगा पकड़ में आ गया हाँ जी आप समझिए तो ये है अवर्ण जाति में यानी अवर्ण समुदाय में 18 व्यक्ति है व्यक्ति के रूप में 18 है जाति के रूप में एक ही है और अत्व यानी अकारपन अकारपन अठारो में एक ही है सब में इन अट्ठारों में एक ही अकारपन है लेकिन व्यक्ति के रूप में 18 है जाति के रूप में यानी अकारपन के रूप में एक ही, ही है तो ऐसे ही यहां पर अठारह व्यक्ति है और अकारपन एक ही है व्यक्ति के रूप में अठारह और अकारपन के रूप में एक अब अगला सूत्र है एवं इवर्णादय एवं अव्यपद हो गया इवर्णादय को लेकर के समझा रहा था इवर्ण आदिर ये शाम थे इवर्णादय इवर्न है आदि में इवर्ण है आदि में जिनके ऐसे वर्णों को इवर्नादय वर्ण कहते हैं बहुरी समास तो आकार को तो हटा दिया हमने आकार के बारे में वर्णन कर दिया वो 18 बेट बता दिया और बचे कौन है इकार से लेकर के औकार तक इकार से लेकर के औकार तक बचे स्वरों में समझने का प्रयत्न करिएगा यानी अवर्ण से लेकर के औकार तक सारे स्वर हैं आकार के बारे में बता दिया कि अकार किस प्रकार का होता है अठारह प्रकार का होता है अब बचे इवर्ण से लेकर के अवर्ण तक तो उन सबको इकट्ठा बोल दी इवर्ण आदया यानी इकार है पहले जिन वर्णों से यानी बचे हुए इनको बचे हुए वर्णों को लेकर के बात कही जा रही है आप ये नहीं सोचना कि आदि में तो अवर्ण है अवर्ण को तो हमने हटा दिया उसके बारे में बता दिया तो अब आदि में कौन है इवर्ण मान लीजिए एक संयुक्त परिवार में बड़ा बेटा घर से हट गया यानी अलग हो गया अब मंझला जो है वो ही बड़ा हो जाएगा उस घर के अंदर ऐसे ही यहाँ पर यू समझ लीजिएगा अवर्ण सबसे पहले का, लेकिन अवर्ण को हटा दिया यानी उसकी व्याख्या करके बता दिया अब उसके बाद में क्रम प्राप्त इवर्ण है तो इवर्ण से लेकर के औकार तक जो समुदाय है उस समुदाय में आदि में यानी पहला वर्णवर्ण है तो आदि का मतलब पहला वर्ण तो ईवर्ण आदि में है पहले है जिस स्वर समुदाय में ऐसे स्वर समुदाय को कहेंगे इवर्ण आदया इसी के लिए मैं बता रहा था क ख गकार आदि में है दिश वर्ग में उसको कहेंगे कादय वर्ग चकार आदि में है जिस वर्ग के उसको कहेंगे चादया का दया क च टादया तादया, त, तादया प, पादया कादया चादया टादया कादया चादया टादया टादया और पादया तो सब में बहुरी समास है अर्थो वय एवं पूर्व, एवं विवर्णादेतार्थं खले पूर्वोक्तप्रकारेण पूर्वोक्त इकारादयो स्वराः पूर्वोक्त अष्टादशप्रभेदा भवन्ति पूर्वोक्तप्रकारेण इकारादयो स्वराः प्रभेदाः भवन्ति आदि अत्र मतभिन्नता वर्तते इकारात् आरभ्य अधिकारात् पर्यन्त एव सूत्रस्य अर्थः भवति इति मम मत किं इकार एव एवं सूत्र भवति, इति मममतम। नहीं इसको ऐसा कहेंगे अभी, अभी आप अष्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ इसको कहेंगे उत्सर्ग एक प्रकार से इकार आदय तो सबका ग्रहण हो जाएगा पर जो अपवाद है उसको फिर आगे बताएंगे आ, आ, इसका दीर्घ नहीं होता है तो इसलिए इसके 12 हो जाएंगे इसके दीर्घ इसके अरसू नहीं होते हैं, तो इसके इतने हो जाएंगे वो बाद में बताएंगे लेकिन सामान्य नियम तो यही है कि वर्ण से लेकर औकार सबका ग्रहण कर दिया फिर उसमें से जिनके नहीं बनते उसको अलग कर देंगे पकड़ में आ रहा है पर सीधा सीधे उंगली से घी निकल रहे तो फिर नहीं सीधे ऐसा है सीधी उंगली से बताने के दो प्रकार है तीन प्रकार हो सकते चार प्रकार हो सकते हैं तो आप एक प्रकार बता रहे हैं मैं एक प्रकार बता रहा हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी बात भी सही है और मेरे बा, मेरी बात भी सही है यानी देखने का आ, देखने की दृष्टि अलग अलग है देखने की दृष्टि अलग है यानी एक सामान्य नियम बोल दिया फिर उसके बाद अपवाद कई <किता> बार क्या होता है? अपवाद को पहले अपवाद को पहले फिर नियम बाद में बताते हैं की बा क्यावादने बता सम्य नयमो बता समान्य नियमो पता अपवाद बता सबो ग्रहणे हैमे अलग हटा देते हैं अथवा पिको पहले हा देते बचे हे सह प्रक्रिया चलती उसर्गस अपवाद उत्सर्ग काम्यपवाद कशेष नयम पेलये सम्य बोलते है बामे विशेष बा देते अथवा पले विशेष नय बोले बचे हेएो सम्यते प्रक्रिया है अभि अभि आगे पढेगे तु बाज मो कहे बिकुल सह कहे उमे आपत् नही क्योकि वही ग्रहण होंगे जिनको होना चाहिए क्योंकि रिवर्ण हट जाएगा फिर आ, एकार, आर ओकार एक ओकार ओकार ये सब हट जाएंगे जो आप कहना चाह रहे हो वो बिल्कुल सही कहेगा उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं आप गलत नहीं चाहिए रहा ठहरा ओम ओम यथा आदि शब्द से प्रयोग बहुत तथा अंत से किम कि अत्र दया, अस्ती, आ, ये शान आदि तथा आ, आ, अंत शयोग कि अंत भवति, तदंत ऐसा कहेंगे तदंत वो सब पढ़ेंगे आप व्याकरण में सारी बातें आ जाएंगे धन्यवाद हाँ जी शान मैं आपका मत से मैं सहमत नहीं हूँ स्वामी जी नहीं कोई बात नहीं मैं जरूर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा मेरी मत को आप जरूर <laughs> <से थीकार के> <laughs> <थाँगा>। <laughs> नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ की ऋषि मुनियों का संक्षिप्त कहने का उद्देश्य है इसलिए यदि राजेश जी जो कह रहे हैं यदि वैसे मानेंगे तो दोबारा उसको पहले सूत्र को दोहराना पड़ेगा नहीं ऐसा है अभी अभी आप व्याकरण में प्रवेश करेंगे आपने कभी व्याकरण के सूत्र आदि पढ़े विधिवत थोड़ा स्वामी जी थोड़ा कितना पढ़ा थोड़ा भूल गए भूल गए तो अभी अभी व्याकरण के विशेष रूप से मुख्य रूप से तीन विभाग है हाँ जी प्रथम बार द्वितीय भाग और तृतीय भाग प्रथम भाग में तो सिद्धि का होता है यानी शब्द कैसे बनते उसको सिखाया जाता है और दूसरे भाग में जो है उसके विकल्प यानी ऐसा क्यों बना है अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा शंका समाधान के रूप में समझाया है फिर तीसरे भाग में और विस्तृत शंका के साथ में सिद्धांतों के ऊपर विवेचना करके बताया उसको महाभाषा देखें अंतिम भाग जो है उसको महाभाष्य कहते हैं विस्तृत व्याख्या है और दूसरे भाग में शंका समाधान है और पहले भाग में सिद्धि प्रकरण है यानी शब्द कैसे बनते हैं तो पहले भाग में केवल सिद्धियों को लेकर के चर्चा करेंगे उसमें भी बहुत सारी बातें आएंगी समझाया जाएगा लेकिन मुख्यतः उसमें सिद्धियां हैं शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है कैसे शब्द बनते हैं इस प्रक्रिया को बताया दूसरे विभाग में शंका समाधान किया है उसमें बहुत कुछ समझ में आता है तीसरे भाग में तो सब कुछ समझ में आता है तो ये सब बातें आपको आ जाएगा आ, आप देखेंगे तो वहां सूत्र का भी खंडन करेंगे सूत्र की जरूरत नहीं है हाँ जी महाभार कहते हैं कि सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है जब आवश्यकता नहीं है तो फिर क्यों बनाया ठीक है आपके लिए आवश्यकता नहीं है मेरे लिए आवश्यकता क्योंकि हर व्यक्ति को ध्यान में रख करके बातें कही जाती है ठीक है सुनिश्चित तो किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है अच्छा आवश्यकता नहीं तो पानी ने क्यों बनाए बनाया वो कहते हैं बुद्धिमान के लिए आवश्यकता नहीं है कम बुद्धिमान के लिए आवश्यकता है अब क्या करें <laughs> दृष्टियों को दृष्टिभेद होते हैं उसको कहते हैं प्रकारांतर इस, इस प्रकार से देखेंगे तो जरूरत नहीं है उस प्रकार से देखेंगे तो जरूरत है ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे आगे चल करके <laughs> अच्छा जी हाँ कभी, कभी महाभार्षिक कार की बात हमको सही नहीं लगती है कभी वार्षिक की बात सही नहीं लगती कभी किसी और की बात सही नहीं लगती है तो ऐसा हो जाता है उसमें कोई बात नहीं दृष्टिभेद से ऐसा होता है ठीक है सर जी हाँ आगे बढ़ते हम अगला सूत्र देखिएगा इवर्ण आदया कहकर के इवर्ण से लेकर के बाकी सबको अष्टादश वेद बताया तो अब अगला सूत्र कहता है ऐसा नहीं है सब नहीं होंगे इसका विशेष सूत्र बताया जा रहा है लि, न तो लिवर्ण ये यह ष्टी विभक्ति का एक वचन है दीर्घा एक तीन है न अव्ययपद है संति क्रियापद है छेक् दीर्घा नव्ययपद सी क्रियापदर्ण सर्ण च, लिवर्ण कर्मदारे तत्ष सूत्र लिकार लिकार दीर्घवर्ण न ृकार से उदात्ताभेदोपेदा दी दीर्घवर्णा हिंदी में अर्थ है लिवर्ण के यानि के उदात्ता भेदों उपभेदों से युक्त उदात्तादि भेदों उपभेदों से लिकार के ल्रिवर्ण के भेदों उदात्तादि भेदोपभेद दीर्घवर्ण नहीं होते हैं यह इसका अर्थ हो गया अब यह तो बोल दिया दीर्घ नहीं होते हैं लेकिन यह नहीं बताया है फिर वो आ, कितने भेद वाले होते हैं यह नहीं बताया इसी बात को समझाने के लिए अगला सूत्र है इसी बात को समझाने के लिए यानी इसी सूत्र का पूरक सूत्र इस सूत्र को पूरक सूत्र का मतलब इस सूत्र को पूर्ण करने वाला सूत्र यानी यह सूत्र अधूरा है इसको पूर्ण करने वाले सूत्र को आगे बताया है, है, तम द्वादश द्वादश प्रभेदे पाठभेद है कहीं तो प्रभेद लिखा है और कहीं भेद लिखा है एक प्रा अतिरिक्त पढ़ गया तम द्वादश भेदम आचक्षते अथवा तम द्वादश आचक्षते। दोनों लिख सकते हैं तो तम तम जो है द्वितीया एक वचने द्वादश प्रभेदम प्रभेद्वितीया एक वचने आचक्षते क्रियापद तम दो एक द्वादश प्रभेदम प्रभेद आचक्ष्यते क्रियापद इसमें द्वादश द्वादश द्वादश द्वादश द्वादश भेद बहुव्री सम 12 भेद हैं 12 भेद है जिसके 12 प्रकार के भेद हैं जिसके ऐसे भेदों वाला तो द्वादश प्रभेदम में जो है बहुव्री समास द्वादश प्रभेदा सन्ती यस्य स द्वादशप्रभेदः तम् द्वादशप्रभेदम् बहुरिसमः सूत्रार्थ तम् अदीर्घतम् तम् अदीर्घतम् दीर्घक्रिवर्ण अदीर्घकमशविधम तम अदीर्घकम व तम रिवर्णम द्वादश विधम वदंती wow. हिन्दी में दीर्घ रहित उस रिवर्न को दीर्घ रहित उस रिवर्ण को बारह प्रकार वाला कहते हैं दीर्घ रहित उस लिवर्ण को बारह प्रकार वाला कहते हैं यानी ल्रिवर्ण के बारह भेद हैं बस छह वेदों को दीर्घ वाले के छह वेदों को हटा दीजिएगा तो उसको बारह भेद हो जाएंगे उदात्त अनुदात स्वरित शामनासिक और निरुनासिक यानी अरस्व के छ और प्लुथ के छे दीर्घ नहीं होते हैं। अब आगे चल करके जब आप महाभाष्य भी पढ़ेंगे काशिका महाभाष्य यानी द्वितीय द्वितीय भाग तृतीय भाग जब आप पढ़ेंगे तो रिवर्ण के भी दीर्घ होते हैं ऐसा कहेंगे किसी के पक्ष में दूसरों के किसी के पक्ष में दीर्घ भी होते हैं ऐसा तो उनके पक्ष में फिर 18 भीड़ हो जाएंगे पर पाननी के पक्ष में दीर्घ नहीं होता है किसी दूसरे के पक्ष में किसी दूसरे आचार्य के पक्ष में दीर्घ भी होता है यह आपको जानकारी के लिए बोल दिया अगला सूत्र देखिएगा यहां इसको थोड़ा समझ रहे आप लोगों को सूत्र देखिए क्या लिखते हैं यद्रिच्छा शब्दे, यद्रिच्छा शब्दे अशक्ति जानु अशक्तिे वा यदा दीर्घ स्यु तदा अष्टाद भेद ब्रुवते अष्टादश भेद के कृपका कृपका अगर आपकी पुस्तक में अशुद्धि हो तो उसको ठीक कर लेना मेरी पुस्तक में अशुद्धि है मेरी पुस्तक में क्लर्पिका क्लर्पिका ऐसा लिखा है होना चाहिए क्लिपका यानी आधा कार, फिर लकार उसके नीचे दीर्घ रिपक यदिचाशब्दे अशक्ति वा दीर्घा स्यु तदा अठादशेद ब्रुवते क्लीपक अब ये समझ लीजिएगा यहां पर सूत्र में दो शब्द हैं एक है यदृच्छा शब्द और एक है अशक्ति जानुकरण इन दोनों को समझना है तृच्छा और अशक्ति अशक्तिकरण यदृच्छा का मतलब समझ लीजिए यदृच्छा क्या है यदृच्छा में जो धातु है वो रिछ धातु है और यदि सर्वनाम है यदि शब्द सर्वनाम है फिर उसके बाद रिच्छ धातु है उसमें अप्रत्यय और स्विंगिंग में टाप जोड़ देंगे तो यदृक्षा बन जाता है यदरिक्षा का मतलब है स्वेच्छाकारी शब्द यदरिच्छा का अर्थ होता है स्वेच्छाकारी शब्द यानी मनमर्जी शब्द अपनी इच्छा से बोला जाने वाला वर्ण मतलब अपने ढंग से बोले जाने वाला वर्ण कभी कभी आप देखेंगे नाटक करने वाले या सीरियल में या पिक्चरों में कुछ जोकर लोग होते हैं वाले होते हैं तो कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं यदृक्षा शब्द स्वेच्छाकारी शब्द तो यदृक्षा में समास है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं यदिछया स्वे उत्पन्न शब्द लिख लीजिएगा या आपको याद रहेगा यदि स्वेच्छया उत्पन्न शब्द यदिचया स्वेच्छया उत्पन्न शब्दाशब्द समासा या चौछा चा, चा यद जो है यद मूल पद है तो स्त्रीलिंग में या बन जाएगा क्योंकि रिच्छा शब्द जो है स्त्रीलिंग में तो या चौ रिछा चदृच्छा कर्मदारे समास कर्मदारे तत्पुरुषसमासे या च असौ ऋच्छा च इति यदृच्छा कर्मदारे तत्पुरुषसमासे अगलशब्दे अशक्तिजानुकरण अशक्ति इसमें भी सामसे न शक्ति न शक्ति इती अशक्ति नए तत्ष सशक्ति नए तत्पुरुष समास। ना शक्ति फिर उसके बाद में फिर समास दूसरा है अशक्या जायते इति जायते अशक्तिज अशक्तिया तृतीय विभक्ति के रूपचन अशक्या जायते अशक्तिज अशक् जायते अशक्तिज उपपद तत्पुरुष समास है उपपद तत्पुरुष समास अशक्तियां जाए कहती अशक्ति उपपद तत्पुरुष समास फिर अगला समासुकरण के साथ में पहले अशक्ति बनाया फिर उसके बाद अशक्ति ज बनाया अब अनुकरण को जोड़ करके फिर तीसरा समास जक्ति अशक्तिज अशक्ति तस्तिकत्पुर अशक्तिजस्कर अशक्ति तस्म अशक्ति जाुकरणे ऋष्ठी तत्पुरुष समासू से चलते हैं न शक्ति अशक्ति शक्ति का ना होना उसको कहेंगे अशक्ति न शक्ति अशक्ति का मतलब शक्ति का निषेध किया जा रहा है अशक्ति नहीं तत्पुरुष हो गया फिर उसके बाद अशक्तियां जायते इति अशक्ति जा। अशक्ति से उत्पन्न होने वाले को अशक्ति जह हैं फिर उसके बाद अशक्ति जस से अनुकरणम अशक्ति जानुकरणम अशक्ति से उत्पन्न होने वाले वर्ण का अनुकरण करना अनुकरण कहते हैं नकल करना अशक्ति से उत्पन्न होने वाले वर्ण का अनुकरण करना यानी नकल करना उस कहेंगे अशक्ति अब ये अशक्ति जानुकरण क्या है इसको समझ लीजिएगा अशक्ति जानुकरण का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति है बोलने का सामर्थ्य नहीं रखता अर्थात उचित बोलने का सामर्थ्य नहीं रखता ठीक ठाक बोलने का सामर्थ्य नहीं रखता और मैं इसको विस्तार करता हूं बूढ़ा व्यक्ति है जिसके दांत नहीं है बूढ़ा व्यक्ति है जिसके दांत नहीं है और उसको दंतीय वर्ण बोलना है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए बूढ़ा व्यक्ति है जिसके दांत नहीं है उसको दंतीय वर्ण बोलना है दंती वर्ण का मतलब दांतों से बोले जाने वाले वर्ण जैसे स जैसे स ऐसा और रि ली तु लसा ली तु सा दंतिया सब दंती वर्ण है तो बूढ़ा व्यक्ति है जिसके दांत नहीं है वो है बोलने में समर्थ नहीं है उसको कहते हैं अशक्ति जह जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं है यानी बोलने का उचित ढंग नहीं है ऐसे व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ वर्ण कैसा वर्ण क्लि क्लिवर्ण मान लीजिए उदाहरण के लिए इसमें सूत्र में दिया है उदाहरण कृपका कृपकाहा है बोलना चाहिए लेकिन उसने दीर्घ बोल दिया दीर्घ तो होता नहीं है लेकिन दांत नहीं है ढंग ढंग दा, दांत ही नहीं है तो वो क्लीपका ऐसा बोल रहा है बिना दांत के लीपका ऐसा बोल दिया उसने दीर करके बोल दिया इसको कहते हैं अशक्ति जय अशक् मतलब शक्ति जिसके पास नहीं है ऐसे व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया वर्ण अब उसके उस शब्द को सुनकर के कोई अनुकरण करे नकल कर ले। देखो ये क्लीपका बोल रहा है क्लीपका पका आ रहा है उसका नाम ही रख दिया क्ली पका है यानी अनुकरण कर दिया जिसने ना बोलने का सामर्थ्य न बोल, बोलने का सामर्थ्य जिसका नहीं है उसने ऐसा वर्ण बोला उसको हम वैसे रिपीट करें जैसे छोटे बच्चे लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं उच्चारण ठीक से नहीं करते हैं तो हम उनका नकल करके बोलते हैं ये सब अशक्ति जानुकरण वाले शब्द है छोटे बच्चे के पमर्हि दान्त सीक है, भी है उसके पास में सब कुछ ठीक बोल वर्ण स्थिते बोलना नहीं आता है, किस किस स्थान से बोलना उसको नहीं आता है, उसको तो उसने गलत बोला और उसका अनुकरण नकल कि अशक्ति जानकरण सूत्रेगृा शब्द अनुकरण वा दीर्घ आद्रिक्षा मनमर्जी से बोले स्वेच्छा से बोले स्वेच्छा कार्य बनकर के बोले अरस अरसव की जगह दीर्घ बोल दे यानी दीर्घ तो होता नहीं है लेकिन अपनी मनमर्जी से स्वेच्छा से यृक्षा के कारण से अगर दीर्घ बोलता है अथवा अशक्ति जानुकरण बोलने का सामर्थ्य जिसके पास नहीं है ऐसा व्यक्ति जब बोला उसका हमने अनुकरण किया उस अनुकरण में दीर्घ आ गया तो तब अष्टादा प्रभेदम ब्रुवते तब अट्ठारह प्रकार के लिवर्ण बन जाता है उदाहरण दिया कृपक जैसा कि कृपका कृपक जो है किसी व्यक्ति का नाम है अब सूत्रार्थ देखिएगा मैंने आपके सामने विभक्तियां बताई है समास भी बताया है अब सूत्रार्थ रख रहा हूं स्वेच्छया उत्पन्ने शब्दे सूत्रार्थ स्वेच्छया उत्पन्ने शब्दे स्वेच्छया उत्पन्ने शब्दे अथवा शब्दे स्वेच्छया उत्पन्नेवशावशा उच्चारितानां श स्वेच्छया उत्पन्ने शब्दे अथवा असामर्थ्यवशात् उच्चारितानाम् यदा दीर्घलिवर्णाः भवेयुः यदा दीर्घलिवर्णाः भवेयुः तदा तदा ल्रिवर्णम् तदा ल्रिवर्णम् तदा ल्रिवर्णम् अष्टादशप्रभेदकम् अष्टक उदाहरण इसमें को दीर्घ करके लिखना है यथा यहां क्लीपक हिंदी में मैं बोल रहा हूं स्वेच्छा से उत्पन्न शब्द में स्वेच्छा से उत्पन्न शब्द में अथवा सामर्थ्य ना होने से स्वेच्छा से उत्पन्न शब्द में अथवा सामर्थ्य ना होने से उत्पन्न सामर्थ्य न होने से उत्पन्न शब्दों के सामर्थ्य न होने से उत्पन्न शब्दों के अनुकरण करने पर असामर्थ्य सामर्थ्य न होने के कारण उत्पन्न शब्दों के अनुकरण करने पर जब दीर्घ रिवर्न जब दीर्घ लिवर्न बनते हैं जब दीर्घ लिवर्ण बनते हैं तब लिवर्न के 18 प्रकार का भेद या का अठारह प्रकार का भेद होता है ऐसा आचार्य कहते हैं जब दीर्घ लिवर्न बनते हैं तब लिवर्न का अठारह प्रकार लिवर्न अठारह प्रकार का बनता है ऐसा आचार्य कहते हैं उदाहरण क्लीपका महाभाष्य में यदृक्षा शब्दों के बारे में अशक्ति जानुकरण के बारे में लंबी चर्चा हुई है केवल यहीं पर नहीं है और जगह भी हम इसको कर सकते हैं ईद्रिक्षा जो है ईदृक्षा भी एक प्रकार है महाभाष्यकार ने बताया है कि शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं यह शब्दों की जो प्रवृत्ति है वो चार प्रकार की होती है जाति शब्द के रूप में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं जाति शब्द के रूप में गुण शब्द के रूप में क्रिया शब्द के रूप में और यदृक्षा शब्द के रूप में जाति शब्द गुण शब्द क्रिया शब्द और यदृक्षा शब्द के रूप में कहीं जाति को लेकर के शब्द कहते हैं कहीं गुण को लेकर के कहते हैं कहीं क्रिया को लेकर के कहीं यदृक्षा को लेकर के अगर मैं कहूं मनुष्य इतना ही बोलूं तो आपको जाति का बोध हो जाएगा मनुष्यत्व के बारे में पता लगेगा अगर मैं कहूं काला और काला शब्द बोलूं तो आपको गुण का पता लगेगा अगर मैं बोलूं जाता है तो आपको क्रिया का पता लगेगा और ये दृक्षा शब्द के बारे में तो अभी बताया मैंने आपको इस प्रकार शब्दों की जो प्रवृत्ति है वो चार प्रकार से होती है यानी जब शब्द बोले जाते हैं तो उनका जो हम अर्थ समझते हैं शब्दों को सुनकर के जो हम अर्थ समझते हैं वो चार प्रकार से समझते हैं एक जाति को लेकर समझते हैं कहीं गुण को लेकर के समझते हैं कहीं, कहीं क्रिया को लेकर के समझते हैं कई अदृक्षा को लेकर के समझते हैं ऐसा महाबाश्यकार कहते हैं इसकी चर्चा आप बाद में पढ़ेंगे तब विस्तार से पता लग जाएगा अगला हम देखते हैं यहाँ किसी को समझ में न आए इस सूत्र के बारे में बता सकते हैं ओम हाँ जी यदि मुनि दीर्घाराम अन् आचार्याण मनते पूर्व सूत्रे त्रिष्टि वर्ण त्र चुष्टि वर्ण एक कथम न उक्त अने वृद्धपाठ में कहा ना वृद्धपाठ में है वर्ना त्रिष्टि वर्ण चतुष्टि ऐसे कहाँ है वृद्धपाठ में कहा है ओ मैंने बताए नहीं आप लोगों को बाकी कहाँ है ऐसा होता है आ, एक नियम है मान लीजिए दो व्यक्ति मिलकर के रहते हैं तो कुछ बातों को मित्र के मान लेते हैं कुछ बातों को नहीं मानते ना, ना मान करके भी मिलकर के चलते हैं मान करके भी मिलकर के चलते हैं हर बात को हर बात को सामने वाले की बात करूंगा तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इसलिए कुछ आपकी बात मान लिया कुछ अपनी बातों को रख लिया तो ऐसा इसलिए पांडनी ने दीर्घ को नहीं माना है लेकिन उन्होंने ये भी ये नहीं कहा दीर्घ होता ही नहीं मेरे मत में दीर्घ नहीं होता अन्य आचार्यों के मत में होते यानी उनका निषेध भी नहीं किया मित्रों में ऐसा ही होता है किसी विषय में मतभेद होने के कारण वो लड़ते नहीं मतलब सच्चे मित्र हो किसी विषय में मतभेद हो तो लड़ते नहीं ठीक है आपके पक्ष में यह अर्थ है तो आप मानिएगा मेरे कोई आपत्ति नहीं आप मानिएगा जी अब आगे बढ़ते हम अगला सूत्र देखिएगा संध्यक्षरा हरस्वान संति तान्नी द्वादश प्रभेदानि सकल है क्योंकि पूरा आपको पता लग गया पूर्व प्रकरण भूमिका आपके सामने अच्छी आ गई है तो इसलिए जल्दी समझ में आएगा ये कहते हैं संध्यक्षराणाम अरस्वा न संति तान्य द्वाद प्रभेदा संध्यक्षरा छीन अरस्वा न अव्ययपद संति क्रियापद ता एक तीन अति अव्यवाद एक तीन संध्यक्षरा छी विभक्ति बहुवचन अरस्वाथमा बहुवचन न अव्ययप सी क्रियापद लिंग में प्रथमा बहुवचन अति अव्ययप द्वादश प्रभेद नपुंसकि प्रथमा बहुवचन केवल द्वादश प्रभेदानी में बहुरी सामसे बाकियों में कोई विशेष नहीं है तो द्वादश प्रभेदानी में बहुरी सामसे द्वादश प्रभेदा सी य द्वादश प्रभेदानी बहुरी पहले पुल्लिंग में बहुरी को बताया था अब यहां नपुंसक लिंग में बहुरी को बता रहा है कितना अंतर है पहले भी द्वादश प्रभेदम आया था तो पुल्लिंग के अनुसार लेकर के बोल के फिर उसको नपुंसक लिंग में दिखाया था अब यहां पूरा नपुंसक में दिखा रहे हैं द्वादश प्रभेदाह संख्य ये शाम सूत्र का अर्थ देखिएगा ए आई, ओ, ओ ये चारों संजक्षर हैं, जो पहले आप पढ़ चुके हैं तो सूत्रार्थ बोल रहा हूं मैं एशाम संजक्षर संजका नाम एशाम संजक्षर संजका नाम वर्णा जका अरस्वर्णा अरस्वकर्णा न ई ओा सन्ध्यक्षरसा वर्णना अरस्वका वर्णा नव इति द्वादश अदश प्रकारा अतःवर्णव म्यूट करके रखिए ऋचा जी म्यूट करके रखिए संध्यक्षरा अभी द्वादश प्रकार का हिंदी में बोल देता हूं सरल है ए ओ इन संयक्षर संयक वर्णों के ए इन संजक्षर संजक वर्णों के अरस्व संजक वर्ण नहीं होते हैं ए इन संयक्षर संजक वर्णों के अरस्व संजक वर्ण नहीं होते हैं इसलिए इसलिए वे संध्यक्षर भी इसलिए वे संध्यक्षर भी बारह प्रकार के होते हैं बारह प्रकार के होते हैं हाँ जी अवेदेश शब्द प्रयोग कि नी यदृक्ष शब्द नाम नशिष्ट शब्द बहुत अशिष्टा उपदेशा नवती शिष्टा मैं कह रहा था बातियों के लिए इनका प्रश्न है क्या वेदों में इदृक्ष शब्द होते हैं तो उत्तर है दृक्षा शब्द वेदों में नहीं होते हैं क्योंकि यदृक्षा शब्द अशिष्ट शब्द कहलाते हैं अशुद्ध शब्द कहलाते हैं तो अशुद्ध शब्दों का उपदेश शास्त्रों में नहीं होता है तो इसको यहीं पर विराम देते हैं बाकी बातें कल हम देखेंगे इनको थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिएगा यानी इनको देखने का अभिप्राय है आज का जो पाठ है इसको तो देखना ही है आपको पीछे के पार्ट को भी देखिएगा मूल मूल को देखते जाइएगा मैंने आपको एक बार बोला था कि जितना पाठ हुआ है उनको पूरा एक बार देख लीजिएगा 5-7-10 मिनट लग सकते हैं 15 मिनट लग सकते हैं आपके मूल मूल को देखेंगे तो आपकी स्मृति में ऋषा जी जैसे ही आपका ऑन होता है तुरंत आपको म्यूट करके रखना है म्यूट कर देती हूं लेकिन वो, वो, बर बर। हाँ होता क्या है आपका कट जाता होगा कटने के बाद फिर दोबारा आप, आपका जुड़ता है तो आपका म्यूट नहीं रहेगा यदि एक बार म्यूट करके रखा और आपका कट, कटा नहीं है जब नहीं कटा है तो म्यूट ही रहेगा लेकिन कट करके जब जुड़ेगा तब दोबारा आपको तुरंत करना पड़ेगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कट गया अब जुड़ गया जुड़ते है आपको म्यूट करना है शांति सम्यक हाँ जी तो इसको यहीं पर विराम देते हैं आपकी कल देखते हैं ओंकार ओ ओं। शांति शांति शांति नमो नमः